के तैरिंदा तनीवा जी को बात ये बताऊं से जो रोज आए थे ए बा थोड़ी करा सर सर जूता बना ए खादू मन की खाल कौन समझ यापन फाड़ली ए खाली तने गुदरे समझ लिया पाए जरूर से तात को खोल दे तारो भी अगर तो एक जोश बैठा बस कोई ना ने ओसदा ये कारमा के रे रे मोले रानी के तादरु राम लनाए ए ए बूंद बूंद की लाख चो यश बूंद बूंद की लाख चरे प्याला का जे दशे तो नाते नहीं ए ए मोहता ले को यण मोहल चोई सामो कोता ले को वहाटेरे धासूंगो ली तुई सामने बाल छे गिजो दारू बाल छेदारूरी राज दारू पी देगा दारू तो आने खोली हस्ती राम गुणियाली आज हीरा मोती का, दिना। दिना का दिना। दिया यांग ना ना के ये गल्ला गला करे राम माया का गला पू लाल में अरे धंकी मतने को दिखी जो थे दारू दारियो देख ली पांथुड़ी कलाड़ मत बोध बोलना मतलबी कलाड़ करे न तो चो तरफ राण से रान के चो तरफ जो सीधे पास में कोई बात की तो कमी को। तो तो तो कोई बोलोड़ी जबत नारू भजो तो दारू को मना मोल तो सुना लगा ए का देखो रे नेवाजी दारू को बुंद बुंद की लाख प्याला का दस लाख और बोतल को तो कोई मोल कोई अड़मोल ही मोल बोतल से इराओ, असी हिम्मत होए, तो चौसी बेटा बढ़ाओ दिया बैठ जाओ और यहां मतवाड़ मार या बात कहता है नेवाजी के दूसरे नेवा आगे के, के पास जा बोतल को अणमोली तो तो तो न दिया दिया दारू, से बैठा भाई में, कर ना। नेगरी ए दारू। जल्दी जल्दी गया जी। तो भी के के के कोई कोई बात किया आवे कोई के खटी कहीं जग को तेलू दिया में, तेल। दिवला में हे जो बात। थारी फूट जाओ, जाओ, दो बांदी की टूट दारू तो जरूर घोड़ा का हीरा मोतिया का झाल छा वे जी तोड़ तोड़ गए लाखा लाख को ये का आंगनो फूटियो तो तू को, को भी ले ले दारू पुहा देता है तो कहीं देखा कह Oh दारू को शो घी ने दारू नेगे बम बोझा थारी मेले दारू पारू रेलो बुणी को नाम बोझा पे सुन ली और बमी को रे का तो हुड़ा, हुड़ा दारी दारी ये को, को राम सा आगरे गोले के लाग लाख लूम जीते लाके लाके do mm ka -hmm. Jai Dada Dada, yeah. Raat a thag guru hoyo, or manya bara raat a thag guru. Aaj boja kudan. ते ते। ना ना सा के देखे की बात हे मीरा ये चार गल्ला कर दिया तुम्हें दारू को सरदा या माया न फांची समेत घोड़ा पे फांक ले दारू बखे दारूम घूमने ये फिर भी, भी निवा बोल बोले के निवा सरदार बोले देख था को, तो दे को, तो बाल बाल -को लाल पड़ गया घोड़ी थारा करना घटावे मार मतरी उड़ा दूंगा खुदन की खाल आज बौड़ी घोड़ी को नाव लियो घोड़ी मारी सगत चाउंड को उतार छे बहानी को उतार थे ईरान दारू का कहान जो भाई बोड़ी घोड़ी ने गण नहीं जाऊं जाऊंगण तो को सांकड़ो घोड़ी के गा केवादा मोजा को के जड़ा सवाम को जो सरफ सुना को सांकड़ो घोड़ी का गला खोले और भोजी ने कला की दुकान पर फेंक जोगा फांतुड़ी चार गला तो ये उठा और एक बौड़ी घोड़ी को सांकड़ो ले लेते जरूर बी राण में पीर जाओ सांकड़ो तू मरा फेंक दीरा सा खोटो रात करीतलो सांकड़ो बताओ मरवा खोजो हीरा मो जगह लाख लाख और कणी कणी हीरा की और रान तू खोटो बताओ रान ये थारा रान का सोनी सुंदार दन रात मारो तू सा लिया जी फिर तो थारा सा माया की गर्बी फांथोड़ी कला जो हाथ में तो शांगलों नहीं उठायो, और में तो और बीज कहा ले जा रही थे तो कहीं न नोनी सुंदार ईंफा थोड़ी सी तो तो होले पड़ जाएगी बोदा जी ने तो होले पड़ जाएगी तो आज खारी दे तो। लाक लाक पीलूम जी मेरे लाक, लाक रात सब सोना को हो रहा जोड़ा दारू दीजिए ना बाबो दादी को बीरो तो दीजे याद ओय नी रो मान देड़ा मान आ तेरा रे आ ज आए शोनिया रे पावन राम बेरुआ ने के संजारे पावन आज जी खेड़ा की गोटे जा गिराए ये खेड़ा खेड़ा का पीर जान अभी खेड़ा मा खेड़ा करे तो आ लावे लावे आज के ओ ढंग मधंग में पापुरी जो सा में फड़का वाले गारी तो हाथ ली बैठिया हर सोनी सुनार देख आज कोई तू होगी यो सुना जो सांकड़ा ने खड़िया बाजारा में पग में घी घीसा फर लीजिए तोल पड़ जाओगी भोजी ने तुम तो मार मार थारी चांदा देगा खोदे खोदेगा ब देखी रान यो मैं दन रात सा इन साख लागो को को को मन को कोई बाहर कोइ ने अर जे तुइन ने बाजार म ठडिया पड़े जे देख रे बदमाश पातरी के लाल के जगह रे सोने सुदारो इने बा, फरका बा के वास्ते म लाई छु यो पीतल को छे काहे को जगह रा हीरा मटा उजरा और छे सर्व सोना को पौली कोली को साखलो छे ए आन इन उचौठा तोठा तोरी के हारन तो तो के तना म ठिया ने जा रही छी और फेर झले नजर और फाची आपका जो आपका महिमा भी छ 24 बेटा बढाओते बसरी का दारू पी था बेटा और के बतायो सांकड़ो सुना को बतायो खेल ना का जितना था दारू पीओ जाओ मेरामी तो तो को पिलो भर दे ए, एक भाई को जी पीलो भर दे पहली फिर यू धा पर मत जाओगो तो फिर में तेवीस भाई जी फिर दारू पी जाऊ पर पहली तो एक बोलते भर तू ये के के बाद में में फिर आ की जा बोतला ले ले आता में और भूफड़ी कला जो हजरू पीछे भोजने तो बीड़ा में और लीजिए तो कहीं देखा भोज के लाल जो भरभर बोतला भर बीड़ा में तो बहुर भोज जी का बीड़ा में उठे जे मारी रे बरा बर लावे रहा तू तो बराबर बर लावे आदे आज धले दागी तो याबादे ए इदो रो याबादे रात में बीड़ी ला में तो रो याबादे मेरी आजड़ी याबादे री जड़े नाए आज घेरे पारा भाटी को मंद बीत गयो तेरा की फररी जे ये ेगारो की जी की छेगा आद राजमान तो जी ने बीरो मान पु चो जो बीरा मन जी पठानी और बहुत का में जुदारू, जी देख बोला तो, ये दो दो बोतल जे, ताई ताई पेट कोई धारी नहीं जावे, उदार तो उन्हें भी समुद्र पी जा भी, शोगने, शोगने शोगने दारू ना भी। तो तो दारू भोजी ना। ने तो लहागी तो तो मैं तो गहरा ना लागी तो दारू जो एरन को राव जी पिए हड़ारा, भाटी के पिलो के का तकमान, पटना का, का, का। सबसे कोई ने तोड़ी का जगह दादा भाई बोध जी बाकी तारू सुन धाक ने अरो दारू तो थोड़ी गोल्ड दारू हो तो लाओ ले तो कहां से लाओ तो आ थोड़ी लाओ तो कहीं जी आ, कहीं भगत जी सोके थोड़ी जो बल्कि और भैरू जी के दा तो चाओ जी तो आ तो, तो भैरू जी भी आप करेगो। तो चला भैरू जी ने तो फां कलार भैरू जी के नम नंबर धोख देख हिम्मत वाला रोजीना की रोजिना थार चड़े ची, ची। आज मारे कर जो भोजी को भी भी नहीं तो तू करामात सो को भरे, तो तो कोई ना एक टपको पर और जी लंबी जीव करके और मुंडा में वो दारू ले छो सबारा मुंडा में दारू पड़े थो तरो तरो शो तो रान उतर उ तो दारू ही दारू में कूड़े हो आज तो पिया तो था मस्त उड़ा गया था आज में तारा भाषा देते नटताई फिर भी घबरा उठी ना ये बेहू जी ने भी उत्तर दे दी चार से दारू मार खूब पीलो छे एक तो साल जो अंदर भी रान में बारिश न करे तो दारू ही दारू से जो तरफ से में शाक रान में को तो को बोल तो बोतल पानी भी नहीं, नहीं, दूसरी में हाथ जोड़ के और कहीं देखा कला में आर पड़े ची। कु थारी मैं ने थरो मरना ओ रे रे रे जी की ना ना ना मथरे जो ने राजा थोड़ी गला हाथ जोड़ के और भोजी का कपड़ा में डाली थारे को कोई भी घोड़ा रस्त्या में कोई अब बांध ले को शाह में साध दे और दारू शीत महा तू पीजिया बहुरा बहुत माफी था, तो थारी, जुग था थारी, थारी, थारी, थारी था की और कोई भी सरदार की फांतोड़ी खिलाड़ नहीं बाजूंगी पर अब बीड़ो थारो समेट ले तो याद करे और नियो सरदार दे गोलो के दादा वही याखी माया के के जे पर चार गल्ला करमेला तो दो गल्ला तो इने माया का देजा दे जावा दे जा और दो गल्ला फासे आपना के दाद लिया तो सही ना था दारू पिया से चूष बेटा बढावता ने ए कर दिया मरना। मर तो मैं पर मला मर गया तो गल्ला के बर भाषण रेगी छे तो दारू पी गए और ठोजी चूष बेटा बढावते फाठुड़ी के लाल के ताई ए मनो इन नाम देखे और काई चूष बेटा बढावत कहां पे पेट के और कहीं में चार हो ना मैं दे जा जा लेगा तेरा घोड़ा शृंगार और बारे में में बारे जावे निकलाते हाँ माला सर की डोंगरिया पे माला सर का डोंगरा मजा है चिकारी जादियां बसा दी सक्री की जादी धन चौपड़ खेदरी हाँ, खेल बात पटके दांत का बगड़ा खेले जो गोखे की बहुत एकदम बेटिया बोडी घाड़ा है तो दारू को बीड़ो खोता ही शहीना था दारू की मारी हे मना फूट गया थे पाता लोग खाल तारू का जो खाले फूट के और जहाँ राजा जमी माता तो को जो भार बाहर झीलो राज और राजा जो कंपाउ श्रीनाथा तो जमीन स्थान भी धूलवा के वास्ते लाह गया थे तो कहीं देखा तो इस बेटा पकड़ा होते दारू पी के और घोड़ा पर बैठ आर गोठ गोठ गोठ में जू। जू गोठ में, गोठ में जा। हाँ हाँ तो जो तो जा के के काली कोड़ना जाजम जोड़ा सा नीचे प्रेम सुस्ती नाथ का प्रक्रिया थे तो कहे देखा वाष जी के आर कहीं भोला नाथ के बात दिया शंकर महादेव देव बोला अशोकों फर्थनी पैदा जो मन हुए तो शेव जी धरती माता को जी आप बाहर झीलो और मैं दुष्टि ने जरूर भी महादेव के बोले राजा गजब की बात करना की बात हो जाऊंगा शंकर महादेव राज और राजा वार्षु जी बखान की दरगाह में जाके पहुंच गया थे चार गुना भगवान प्राधमान हो गया तैतीस करोड़ देवी देवता का सिंह ला गया से और सीता माता जो भगवान का कमल दादी थे और पूरे जो जो दे महाराजा भी भगवान ना आरोपी ऐसे दुष्टि शत्रु पैदा हो जो मारे मंद को छाटो मारे जो मन को लगा दी मैं उन्हें जरूर भी दस बाग जाऊंगा तो कहीं देखा भगवान कहें राजा वाष्ष्णु